श्रीमदभागवत महापुराण स्कंध अथ एकदश स्कंदोविंदम प्रणम्याम बरमाश्रिता श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थिर होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे ब्रह्मवाच भूमिर्भारावतारा पुरा विज्ञापिता प्रभो तमस्मा तमस्मीरसान मस्तथात ब्रह्मा जी ने कहा सर्वात्म प्रभो पहले हम लोगों ने आपके अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी तो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया धर्मच स्थापित सत्सु सत्य संधेश सर्वनोक मना पहा आपने परायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और दशो दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं औतिर धोर्वशे विभत रूप मनोत्तम कर्मा युद्धा वृत्तानि नि हिताय जगत आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की जान थे चरित मनुष्य साधब चन्वंत की प्रभु कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे पंचविंशा अधिकम प्रभो पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभो आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं नाधुनाते खिलाधार नाधुना तेखिला सर्वधार अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता हो ब्राह्मणों के श्राप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है तथा स्वधाम पर लोका बैकुंठ कि इसलिए वैकुंठ यदि आप उचित समझे तो अपने परम धाम में पधारिए और आपने अपने सेवक और हम लोकपालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए अवधारित्व का भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया है तदितम यादव कुलम बीर्य श्रीम लोकम परंतु अभी एक काम बाकी है वह यह कि यदुवंशी बल विक्रम वीरता शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं ये सारी पृथ्वी को ग्रस्त लेने पर तुले हुए हैं इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि यद्य कुलम् यदि मैं घवंडी और उच्छृंखल यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा तो ये सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोकों का संहार कर डालेंगे इदान नाश आरब कुलशापत यावनम ब्रह्मणे ते तवाद निष्पाप ब्रह्मा जी अब ब्राह्मणों के हिसाब से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर जाऊंगा श्री शो कुआच इतुक्त लोकनाथे न स्वाय्भू प्रणिपत्यतम समपद्यता श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचय जब अखिल लोकाधि भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए अथ तस् महोत्ता द्वारवत्याम समर्थिता विलोक्य भगवानाह यद वृद्धां उनके जाते ही द्वारिकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह बात कही श्री भगवान वाच ए ते वही सुमहोत्ता व्यतिष्ठ साप्च न कुल श्या ब्राह्मणे दूरत्य व्यस्तरा प्रभासम सो महत्ण्यम या श्यामो दीमाचरम भगवान कृष्ण ने कहा गुरुजनों आजकल द्वारिका में जिधर देखिये उधर ही बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा श्राप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है मेरा ऐसा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हों तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़े य दक्ष सापातृही तो योत भेज भूय कलोदय प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है जिस समय दक्ष प्रजापति के साप से चंद्रमा को राज्यक्षमा हो रोग ने ग्रस्त लिया था उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे तक्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए ता उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई वैच तस््लुत्य तर्पय्वा पितृन्सुरा भोजयत्शो विप्रान्ना गुणवता देशु दाला पात्रु श्रद्धयो महांति वै वृजनाली तरी सामो हम लोग ही प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे देवता एवं पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुणवाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे वहां हम लोग उन सत्पात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाए श्री शोकवाच एवं भगवता दिष्टा जादवा कुल नंदन गंतम तीर्थम चंदना श्री सुखदेव जी कहते हैं कुलनंदन जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यजुवशियों ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे तन ऋक्षव राजु भाड़ उपम्य जगधाम शिता पाद प्राजल परीक्षित उद्धव जी भगवान श्रीकृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे उन्होंने जब धुवंशियों को यात्रा की तैयारी करते देखा भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपसकुन देखे तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे उद्धव देभ देवे सहयोगे सह पुण्य श्रवण की संघृत्य तत्कुलम नो नम लोकम संत्यक्ष भवान समर्थो प्रत्यहन्नाधीश्वर उद्धव उद्धवजी ने कहा योगेश्वर आप देवाधिदेवों के भी अधिश्वर हैं आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं आप चाहते तो ब्राह्मणों के साप को मिटा सकते थे परंतु आपने वैसा किया नहीं इससे मैं यह समझ गया कि अब आप यदवंश का संहार करके इसे समेटकर कर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे ना हम कमल क्षणारेव तब तुम समो सहे नाथ स्व नाम परंतु घुघराली अलकों वाले श्याम सुंदर मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता मेरे जीवन सर्वस्व मेरे स्वामी आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए तव कृष्ण पर साम जन शय्यास नीडा सना दिशो थम ताम प्रियम भक्ता तय मही प्यारे कृष्ण आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रह जाती प्रभो हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं हमने आपके साथ स्नान किया खेल खेले भोजन किया कहाँ तक गिनावे हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही अब हमारे प्रियतम हैं और तो क्या आप हमारे आत्मा ही हैं ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं तयोप भुक्त चर्चिता हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी आपके लगाए हुए चंदन लगाए आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर कर लेंगे अतः प्रभो हमें आपकी माया का डर नहीं है डर है तो केवल आपके वियोग का ब्रह्माक्षम धामते शांता संयासी नो मला हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है बड़े बड़े ऋषि मुलि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो जाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों के शांत रूप नैष्कर्म अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं व्यम तेह महायोगिन तद्वार तरस्याम तबत्म स्मंतृतस्ते गांच गुस्मृत क्षण शेली महायोगेश्वर हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रष्ट भटक रहे हैं परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्त जनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुष्य की सी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे साथ ही आपकी चाल ढाल मुस्कान चितवन और हास परिहास की स्मृति में तलीन हो जाएंगे केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं आपके विरह की चिंता है आप हमें छोड़िए नहीं साथ ले चलिए श्री श्री सुखवाच एवं तो देवकी सुतह उद्धवम देव कहते हैं परीक्षित जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं सेवक उधोजी से कहते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमुशा सहीतायां षष्ठो षय